भाष्यार्थ अध्याय तो सुषुप्ति स्वरूप दर्शन वृत्त स्वप्ने वास दृश्य तेती विशुद्धतावगता आत्मन त्र यहाम परिवर्तत कामता पिवर्तनम उक्तम् दृश्य दृश्य स्वाभाविक में वासना राशि रूप होने दृष्टुश अनात्म धर्म है इससे आत्मा की विशुद्धता ज्ञात होती है उस अवस्था में वह यथेक्ष विचरता है इस प्रकार उसका इच्छा इच्छानुसार विचरना बतलाया गया किंतु दृष्टा का यह दृश्य से संबंध स्वाभाविक है इसलिए उसकी अशुद्धता की शंका की जाती है अतः उसकी विशुद्धता सिद्ध करने के लिए श्रुति कहती है अथ यदाप्त यदा न कस्य वेद हिता ना बना सप्तरा हृदय तम अभी प्रति प्रत्यवस्तृप्य पुरी तथि श्रेते स यथा कुमारों व महाराजो व महाब्राह्मणो वीमान गेत मे वै स ए तेती इसके पश्चात जब वह सुषुप्त होता है जिस समय कि वह किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानता उस समय हिता नाम की जो बहत्तर हजार नाड़िया हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित है उनके द्वारा बुद्धि के साथ जाकर वह शरीर में व्याप्त होकर सहन करता है वह जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज कि महाब्राह्मण आनंद के दुख नाशनी अवस्था को प्राप्त होकर सहन करे उसी प्रकार यह सहन करता है अथ यदा सुप्तो भवती यदा स्वप्न यदा चलती तदापियम विशुद्ध एवं अथ पुनर्यदा हिंदवृत्ति स्वनम यदा, यदा यस् काले सुसुप्तः सुु गतो भवति स्वाभाव्यम गति संबंध कालुष्य स्वाभा प्रसीदती कदा भवति यदा यस् काले न कैचन न किंचने वेद विजाती वा वब्देह संबंधी किंचना न तु वस्तर किंचन न्याय सुप्ते अथ यदा सुप्तो भवति जिस समय स्वप्न वृत्ति से बर्तता है उस समय भी यह विशुद्ध ही होता है इसके पश्चात जब दर्शन रूप स्वप्न को त्याग कर जिस समय सुसुप्त सम्यक प्रकार सुप्त, सम्य सुप्त अर्थात स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हुआ होता है जल के समान अन्य वस्तु के संबंध से प्राप्त हुई मलिनता को त्याग कर स्वभावतः प्रसन्न होता है वह सुषुप्त कब होता है जिस समय वह किसी के विषय में नहीं अर्थात कुछ भी नहीं जानता अथवा कस्यचन किसी शब्दादि के संबंध वाली किसी अन्य वस्तु को नहीं जानता ऐसा अध्याहार करना चाहिए इनमें पहला अर्थ ही उचित है क्योंकि यहाँ सोए हुए पुरुष के विशेष विज्ञान का अभाव बतलाना ही अभी एवं भावे सुसुप्तो भवति तुक्तम न पुनः क्रमेण सुसुप्तो भवतीच्य इस प्रकार जहाँ तक यह बतलाया गया कि विशेष विज्ञान के अभाव में पुरुष सुषुप्त होता है वह किस क्रम से सुसूप होता है सो अब बतला जाता है हिता नाम हिता शिरादेहरनाम भूता द्वासा दिवसा द्वार हृदय हृदय नाम मिंड तस्मान तस्मांडा पुंडली हृदयपिष्टे हृदय हृदयपरिवेष माचक्षते तदुपल शरीर पुरी तब्दे न्रेत पुरी इति अभिप्रति शरीर कृष्ण ज्यास्वस्थपर्णराजय इव बर्मुख इत्यर्थः हिता हिता नाम हिता इस नामावली जो अर्थात के रस की वे परिणाम भूता देह की है। वे ही दो सहस्त्र अधिक सत्तर सहस्त्र अर्थात बहत्तर सहस्त्र है वे हृदय से हृदय नाम का जो कमल के से आकार वाला मांस पिंड है उससे पूरी तत्म पुर्वत हृदय परिवेष्ट ने परिवेष्टन को कहते हैं यहाँ उसके उपलक्षित शरीर पूरी तत्व शब्द से अभिप्रेत है अथवा पूरी तत्व अभिप्रतिष्ठते प्रतिष्ठान अर्थात संपूर्ण शरीर को व्याप्त करती हुई बहेमुख होकर प्रवृत्त है जैसे पीपल के पत्ते की नशे बाहर की ओर फैली रहती है तथा बुद्धेरतःकरण से हृदय स्थानम तत्रस्थ बुद्धि तंत्राणी वेतराणी बाह्या करन तेन बुद्धिकर्म वास्तोदी ताभिनाड़ीसात्सस्कुल स्थाभ्य प्रसार प्रसार्य चाधिषति काले ताम विज्ञान व्यक्त स्वात्मचैत भाषतया व्यानों संकोचन काले च तस्या तुसकुचित सोश विज्ञानम सेवाप जाग्रत जागृत विसाभव भोग बुद्ध्योपाधिस्वभानुविधा सालीपति प्रतिबिंब इव जलाधाई तस्मा तस् बुद्धे जागृद नारीभ प्रत्यवसमर्पण सर्पण अनु। प्रत्यवसिप्य पुरी तथा शरीर तिष्ठति तत्म इव लोहपिंड अविशेषण समव्याप्या शरीर संव्याप्य वर्तत इत्यर्थः शरीर में बुद्धि अंतकरण का हृदय स्थान है उसमें स्थित बुद्धि के अधीन अन्य बाह्य इंद्रिया है इसी से बुद्धि कर्म व सूत्रादि इंद्रियों को मत्स्यजाल के समान उन नाड़ियों द्वारा कर्ण स्थानों से बाहर फैलाती है तथा उन्हें फैलाकर जागृत अवस्था में उनकी अध्यक्ष होकर स्थित रहती है उस को विज्ञान में आत्मा स्वात्म वही इस विज्ञान में का सेना है सोना है और जागृत कालिक विकास का अनुभव इसका भोग है जिस प्रकार चंद्रादि का प्रतिबिंब अपने आधारभूत जलादि का अनुवर्तन करने वाला होता है उसी प्रकार वह बुद्ध रूप अपने उपाधि के स्वभाव का ही अनुवर्ती है अतः उस जागृत विषय बुद्धि के लौटने के साथ साथ वह उन नाडियों द्वारा प्रयावृत होकर पूरे में शरीर में सहन करता स्थित होता है तात्पर्य यह है कि तपे हुए लोह पिंड में अग्नि के समान वह सामान्य रूप से शरीर में व्याप्त होकर स्थित होता है अर्थात उसको उसकी किसी स्थान विशेष में विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती बुद्धि के संकोच के साथ उसका भी संकोच हो जाता है केवल सामान्य सत्ता मात्र से अपने स्वरूप में स्थित रहता है। स्वाभाविक एवं स्वात्मी वर्तमानों कर्मानुगत बुद्ध अनुवृत्ति पुरी तथे श्ते न ही सुसुप्त काले शरीर संबंधोस्ती तिरणो ही तदा थर्वाशोकान हृदय इति ही बक्षती वह अपने स्वाभाविक स्वरूप में ही विद्यमान रहते हुए भी कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवर्ती होने के कारण शरीर में सहन करता है इस प्रकार कहा जाता है सुसुप्त काल में उसका शरीर से संबंध नहीं रहता उस समय वह हृदय के सारे शोकों को पार कर लेता है ऐसा श्रुति कहेगी भी सारुख वियुक्ता इं अवस्थित दृष्टान स यथा कुमार व्यन्तब व महाराजो व्यन्त व्यस् प्रकृति कृत महाब्राह्मणो वत्यंतक्व विद्या विनय सम्पन्न अति अतिशय तिग्नी आनंद स्यावस्था, सुखावस्था ताम प्राप्य यह अवस्था संसार के सारे दुखों से रहित है इस विषय में यह दृष्टान दिया जाता है वह जिस प्रकार कुमार अत्यंत छोटा बालक अथवा जिसकी प्रजा अत्यंत भस्म की हुई है ऐसा कोई शास्त्रोक्त आचरण करने वाला महाराज अथवा अत्यंत परिपक्व विद्याभिनय संपन्न महाब्राह्मण अतिग्निम जो अतिशय रूप से दुख का घात कर देती है ऐसी जो अतिग्नि आनंद की अवस्था यानी सुखावस्था है उसको प्राप्त होकर शयन करे अर्थात स्थित हो नाम स्वभावस्था सुखम निर निरतिशं प्रसिद्ध लोके विक्रियमाणा ही तुखम न स्वभावत तेनाली स्वाभाविवस्था दृष्टान्त दीयते प्रसिद्धवात् नाप ना एवा प्रेत स्वाप सेवक्षित्वाशेषाभा विशे विशेषे से ही सति दृष्टानदार्टाभेद सस्मा त्वापो दृष्टांतः अपने स्वभाव में स्थित उन उनकुमारादी का सुख लोक में सबसे बढ़कर प्रसिद्ध है उन्हें विकृत होने पर ही दुख होता है स्वभावतः नहीं अतः प्रसिद्ध होने के कारण उनकी स्वाभाविक अवस्था को दृष्टान्त रूप से ग्रहण किया जाता है यहाँ केवल उसकी सुसुप्तावस्था से ही अभिप्राय नहीं है क्योंकि सुसुप्तावस्था तो दाष्टान्तिक रूप से ही ग्रहण की गई है इसलिए फिर तो दृष्टांत और दाष्टान्तिक में कोई विशेषता ही नहीं रहेगी और दृष्टांत दाष्टान्तिक का भेद किसी विशेषता के रहने पर ही हो सकता है इसलिए यहाँ उनकी सुसुप्ति दृष्टांत नहीं है एवमे वा दृष्टान ऐसा विज्ञान में एक चयन इति एकद क्रिया विशेषणार्थ एवं स्वाभाविके स्वे आत्मने सर्वसंसार धर्मातीतों वर्वते स्वाप काल इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है यह विज्ञानमय एक इस शयन में सोता है यहाँ एक शब्द क्रिया विशेषणार्थक है अर्थात इस प्रकार अवस्था में या अपने स्वाभाविक स्वरूप में सारे सांसारिक धर्मों से अतीत होकर विद्यमान रहता है क्वैस तदाबूित प्रश्न से प्रतिवचनम उत्तम अनेक च प्रश्न निर्णय ये नज्ञान मय से चौक कुत एक तश्न सा पाक उस समय यह कहा था इस प्रश्न का उत्तर कह दिया गया इस प्रश्न के निर्णय से ही विज्ञान में आत्मा की स्वभावता विशुद्धि और असंभारिता भी बतला दी गई अब यह कहाँ से आया इस प्रश्न के निराकरण के लिए आरंभ किया जाता है ननू यस्मिन ग्रामे में नगरी वाजो भवती एवा ग्रामान यछस्त ग्रामगरा गान्यत तथा एवा वयस तदातेवास्तु प्रश्न यूतमन प्रसिद्ध सैन्यत कुत एक रथक निर्थक पूर्वपक्ष जो पुरुष जिस ग्राम या नगर में रहता है वह अन्यत्र जाते समय उसी ग्राम या नगर से जाता है किसी अन्य स्थान से नहीं ऐसी स्थिति में उस समय तो यह कहा था बस इतना ही प्रश्न हो सकता है जहाँ वह था वहीं से उसका आगमन प्रतिध होगा अन्य स्थान से नहीं इसलिए यह कहा से आया यह प्रश्न निरथक ही है किम श्रुति रूपा लभ्यते भवता सिद्धांति क्या आप श्रुति को उल्हना देते हैं ना पूर्व पक्ष नहीं किमत सिद्धांति तो फिर क्या बात है द्वितीय से प्रश्नर्थन श्रोत यनक्यम चोदयामी पूर्वपक्ष मैं दूसरे प्रश्न का कोई और अर्थ सुनना चाहता हूँ इसीलिए इसकी व्यर्थता की शंका करता हूँ एवं तुत इतपादता न गृह्य अदनता नान्या अस्त तरी प्रश्न कुत इति अच्छा तो फिर कुतह इस शब्द की कहा से इस प्रकार ग्रहण नहीं की जाती क्योंकि अपादान्थता ग्रहण करने पर ही पुनरुक्ति का दोष होता है कोई अन्य अर्थ लेने पर नहीं अच्छा तो इस प्रश्न को निमित्तार्थक माना जाए अर्थात कुत एक तक किस निमित्त से इसका यहाँ आना हुआ न नी आत्मनश्च वैरूप्या्या्या्या्या्या्या्या्या्यात्मन जगतोग्नि जगतस्फुलिंगादी वद उत्पत्तिहि प्रतिवचने शूयते नी विस्फुलिंगा विद्रमणेग्निर्मितम पे तो सह तथा परमात्मा विज्ञान श्रूय आत्मनिस्म वैलोक प्रश्न से निम्त्ता न शक्य वर्णय सिद्धान्ते इसकी निमितता भी नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा मानने से इसका उत्तर से विरोध होगा उत्तर में अग्नि से विस्फुलिंगादि के समान आत्मा से ही जगत की उत्पत्ति सुनी जाती है विस्फुलिंगों चिंगारियों के फैलने में अग्नि निमित्त नहीं है वह तो आप अपादान ही है इसी प्रकार इस आत्मा से इस वाक्य में परमात्मा विज्ञान में आत्मा के अपादान रूप से सुना जाता है अतः उत्तर से विरोध आने के कारण कुतः इस प्रश्न की निमित्तार्थता वर्णन नहीं की जा सकती नन्वदान्य पुनरुक्तता दोष स्थित है पूर्वपक्ष किंतु अपादान पक्ष को स्वीकार करने पर भी पुनरुक्तता का दोष तो खड़ा ही रहता है नई सोष प्रश्नाभ्या आत्मरी क्रियाकारक फलात्म तापोहस्य से विवक्षित विद्या विद्या विषयावुप न्यौ आत्मेवपाशीत आत्मा एव्वासीत विद्या विषय तथा अविद्याशयस्पांग कर्म तत्ल चाण त्रमूपकर्मात्मक वक्तव्य मुक्त विद्या विषय केवल उपन्यस्थ न निर्णितः तनिर्णा ब्रह्म ते ब्रवी ब्रवाणी प्रका ज्ञापय ब्रह्म विद्या विषय भूत ज्ञापीत जातात्मत यम्यम क्रियाकारकदून्य अत्यशुद्धम अद्वैतमीत वित्त अतः तदनुपो प्रश्न उत्थ्यते श्रुता क्वैस ए तदात कुत एक घात सिद्धांति यह कोई दोष नहीं है क्योंकि इन प्रश्नों से आत्मा में क्रिया कारक फलात्मकता की निवृत्ति प्रतिपादन करनी अभिस्त है यहां अविद्या और अविद्या दोनों ही के विषयों का वर्णन किया गया है आत्मा है इस प्रकार उपासना करे आत्मा ही को जाना आत्मा लोक की ही उपासना करे यह विद्या का विषय है तथा पाक्त कर्म और उसका फल नाम रूप कर्मात्मक अन्नत्र यह अविद्या का विषय है इनमें अविद्या के विषय में तो जो कुछ कहना था वह सब कह दिया विद्या के विषय आत्मा का तो केवल उल्लेख किया है उसका निर्णय नहीं किया उसका निर्णय करने के लिए ही मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूँगा इस प्रकार तथा ज्ञान कराऊंगा इस प्रकार प्रकरण उठाया है अतः विद्या के विषयभूत उस ब्रह्म का यथार्थ रीति से ज्ञान कराना है उसका यथार्थ स्वरूप क्रियाकारक फल रूप भेद से रहित अत्यंत विशुद्ध और अद्वैत है यह बतलाना अभिष्ट है इसलिए उसके अनुरूप ही श्रुति उस समय यह कहा था और यह कहाँ से आया इन दो प्रश्नों को उठाती है तत्र यत्र भवति त्र यति तदधिण यदि यत तदधिकाधीकर्तव्योरभेदृष्टो लोक तथा आगच्छति यदि तदपाधनमच आगछति सकर्ता तस्मा दृष्ट तथा आत्मा क्वाप्य भूदन्यस्मिन् नन्यः कुतस्किदा गादन्यस्मादन्यः कहनेचि भिन्न साधना लोकवत्प्ता बुद्धि साचन निवर्तव्येतीय आत्मा अनो ना भूदनोंो वनस्मद आगता साधना वमन्यस्थ कि स्वात्मने भूत स्व आत्मा अपी तो बता संपन्नो भवति राज्येनात्मरी स्व पर संप्रतिते इत्यादिश्रुतिभ्य अतएव न्योस्म दागछति इति प्रदर्श्य आत्मात्मन आत्म उनमें स्वांतरावात्न्मेज उन रहता है वह अधिकरण होता है और जो रहता है वह अधिकर्तव्य होता है लोक में उन अधिकरण और अधिकर्तव्यों का भेद देखा गया है इसी प्रकार जहाँ से आता है वह अपादान होता है और जो आता है वह कर्ता उससे भिन्न देखा जाता है इस प्रकार आत्मा किसी अन्य में उससे भिन्न रूप में था और किसी अन्य स्थान से उससे भिन्न रूप से ही किसी भिन्न साधनांतर के द्वारा आया है इस प्रकार लोकवत ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है इसका उत्तर देकर निराकरण करना है अर्थात यह बतलाना है कि यह आत्मा न तो अन्य रूप से किसी अन्य स्थान में अथवा न यह अन्य रूप से अन्य के पास से आया है और न आत्मा में कोई अन्य साधन ही है तो फिर क्या बात है यह अपने स्वरूप में ही था जैसा कि स्वात्मा को प्राप्त हो जाता है सौम्य उस समय यह सत्य से संपन्न संयुक्त हो जाता है प्रज्ञात्मा से सम्यक प्रकार से आलिंगित रहता है परमात्मा में सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है अत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है अतः अन्य आत्मा किसी अन्य के पास से नहीं आता यह बात इस आत्मा से अत्यादि रूप से श्रुति ही प्रदर्शित करती है क्योंकि आत्मा से भिन्न वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है नन्वस्ती प्राण प्राणाध्यात्म व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम पूर्व पक्ष आत्मा से भिन्न प्राणादि वस्तुएं हैं तो ना न प्रणादित्पत्ते हैं सिद्धांति नहीं क्योंकि प्राणादित प्राणाद प्राणादि की निष्पत्ति तो उसी से होती है तत्कक्ष सो किस प्रकार इतुचते तथा दृष्टान्त सिद्धांति बतलाते हैं इसमें यह दृष्टान्त है